महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व नारदागमन पर्व सप्तत्रिंशोध्याय है नारद जैसे धित्राष्ट्र आदि के दावा नर में दग्ध हो जाने का हाल जानकर युधिठिर आदि का शोक करना वह सम्पाणवाचन सो सो देवर सोपन वृत्ते सो पांडवेश यदक्षयाम देवर श्री नारद ओ राजा जुधे क्षिम वैश्वान जी कहते हैं जय पांडुवों को तपोवन से आए जब दो वर्ष व्यती हो गए तब एक दिन देवर्षि नारद दैवेक्षा से घूमते घूमते राजा जुधेष्ठिर के यहाँ आ पहुँचे च महाबाहू कुर्राजो युधिषि आसीन पर विस्वस्त प्रोवाच बदताम महाबाहू कुरराज युधिटि ने नारद जी की पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया जब वे आसन पर बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर चुके तब वक्ताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठि ने उनसे इस प्रकार पूछा उपस्थित कुशलम विप्र शुभम व प्रत्युपस्थितम भगवान इधर दीर्घ काल से मैं आपकी उपस्थिति यहां नहीं देखता हूँ ब्रह्मण कुशल तो है ना, अथवा आपको शुभ की ही प्राप्ति होती है ना, के देश परदृष्टास्ते किंत कार्यम करो मित तद्रूहि ध्वज मुख्य स्वस्थ परति विप्रवर इस समय आपने किन किन देशों का निरीक्षण किया है बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ क्योंकि आप हम लोगों की परम गति है नदुआच चिरदृष्टो से मेत्यम आगत हम तपोवना परिदृष्टा तीर्था गंगा च मयान पारद जी ने कहा नरेश्वर बहुत दिन पहले मैंने तुम्हें देखा था इसीलिए मैं तपोवन से सीधे यहां चला आ रहा हूँ रास्ते में मैंने बहुत से तीर्थों और गंगा जी का भी दर्शन किया है युधिष्ठिवाच वनंंतुर सामेध्य गंगा तीर निवासीन धृतराष्ट्रम महात्मा आस्थितम परम तप युधिष्टि बोले भगवन गंगा के किनारे रहने वाले मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महामनस्वी महाराज धृतराष्ट्र इन दिनों बड़ी कठोर तपस्या में लगे हुए हैं अपे दृष्टि तया त्र कुशली सकुद्व गांधारी चृथा सुतपुत्र से संजय क्या आपने भी उन्हें देखा है वे कुश्रेष्ठ वहां कुशल थे तो है ना गांधारी कुंती तथा सुतपुत्र संजय भी सकुशल है न कथ चा वर्तते चाद्य पिता मम च पार्थिव श्रोतमीक्षा भगवन् यदि दृष्टस्तया नृप आजकल मेरे ताउ राजा धाष्ट कहते रहते हैं। भगवन् यदि आपने आपे देखा हो मै समाचार सुनना चता हाच स्त्री भूय महाराज सुवृत्तं यथा तथं यथाश्रुतं च धृष्टं च मया तस्मिन् तपोवने नारद जीने कहा, महाराज मे तपोवन में जो कुछ देखा और सुना है वह सारा वृत्तान्त ठीक ठीक बतला रहा ह तुम स्थिरचित होकर सुनो वनवास निवृत्ते सौभवस्तु कुन नंदन कुेत्र पिता गंगाद्वार जजौ नृप गांधार्यथीम बध्वाकुत्याथ मविता सजये न सूतेन साग्निहोत्र सया झकुल कौ आनंदित करने वाले नरेश जब तुम लोग वन से लौट आए तब तुम्हारे बुद्धिमान ताऊ राजा धित्राट गांधारी बहु कुंती, सूत संजय अग्निहोत्र और पुरोहित के साथ कुरुक्षेत्र से गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार को चले गए आज तस्थे स तपस्थिब्रम पिता तपोधन वीटा मुखे समाधाय वायुभक्षो भवन मुनि वहाँ जाकर तपस्या के धनी तुम्हारे ताओ कठोर तपस्या आरंभ की वे मुँह में पत्थर का टुकड़ा रखकर वायु का आहार करते और मौन रहते थे वने सनि सर्वि पूज्यम महातपा तगस्तिमात शेष सन्मा सान भवन उस वन में जितने ऋषि रहते थे वे लोग उनका विशेष सम्मान करते लगे महातपस्वी धित्राष्ट्र के शरीर पर चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था उस अवस्था में उन्होंने छह महीने व्यतीत किए गांधारी तोलाहारी कुंती मास उपवासी संजया ष्ठभुक्त वर्तया मास भारत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 प्रभो राजा धृतराष्ट्र उस वन में कभी दिखाई देते और कभी अध्य हो जाते थे यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण वहां उनके द्वारा स्थापित की हुई अग्नि में विधिवत हवन करते रहते थे अनिकेत राजा सबभूव वनगोचर ते सही देव्य हो अब राजा का कोई निश्चित स्थान नहीं रह गया वे वन में सब और विचरते रहते थे गांधारी और कुंती ये दोनों देवियाँ साथ रहकर राजा के पीछे पीछे लगी रहती थी संजय भी उन्ही का अनुसरण करते थे संजयता वह चक्षराथी ऊंची नीची भूमि आ जाने पर संजय ही राजा धिताष्ट्र को चलाते थे और अनंदिता सती साद्वी कुंती गांधारी के लिए नेत्र बनी हुई थी ततः कदाचित गंगाया कच्छे स गंगायाम तम गंगायां आप्लुत धीमान आश्रमा भी मुखो तदनंतर एक दिन की बात है बुद्धिमान ऋवश्रेष्ठ धित्राट्ठ ने गंगा के कछार में जाकर उनके जल में डूबकी लगाई और स्नाने पश्चात् वे आश्रम कीर चल पडे अथवा यु समुद्भूतो दावाग्नि रघुवन् महान ददाह तद्वनं सर्वं परिगृह्य अथमन्ततः इ जोर की हा चली जि वन मे बी भारी दावाग्नि प्रज्ज्वलित उर सारे वन को जल आरम्भ किया दहियसु मृगयूथेशु द्विजुषु समत वराहाूथेशु संशु जलाशयाँ सबूर्ण मृगों के झुंड और सर्प दग्ध होने लगे वनैले सुवर भाग भाग कर जलाशयों की शरण लेने लगे समिते वन तस्ते व्यसन निहान निराहारया राजन मंद प्राण विचेषतः असमर्थ हो तुत राजन सारा वन आग से घिर गया और उन लोगों पर बड़ा भारी संकट आ गया उपवास करने से प्राण शक्ति छीन हो जाने के कारण राजा धृतराष्ट्र वहां से भागने में असमर्थ थे तुम्हारी दोनों माताएँ भी अत्यंत दुर्बल हो गई थीं अतः भी भी भागने में स्मृति ततः स नृपतिर्दृष्ट वनिमाया तमति काह ततः सूत संजय जयताम तरजीपुरशों में श्रेष्ठ राज धृत्राष्ट्र ने उस अग्नि कोकट आतीजान सूत संजय से इस प्रकार कह ग संजय यग्निर्न ताहती कह वयम्द्राग्निहा युक्ता गमीष्या पराम गति संजय तुम किसी ऐसे स्थान में भाग जाओ जहां यह दावाग्नि तुम्हें कदापि जला न सके हम लोग तो अब यहीं अपने को अग्नि में होम कर परम गति प्राप्त करेंगे तमुवाच किलोद्विघन संजयो बधताम वरह राज्युरिष्ट भविता ते वृथाग्निरा न चोपायाम प्रपश्यामी मोह क्षणे जात वेद सहम तब वक्ताओं में श्रेष्ठ संजय ने अत्यंत उद्विग्न होकर कहा राजन इस लौकिक अग्नि से आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है आपके शरीर का दाह संस्कार तो आह्वनीय अग्नि में होना चाहिए किंतु इस समय इस दावा नल से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी मुझे नहीं दिखाई देता यदनम्य भवान वक्तमर्हति संजय नेदम पुनराह सपार्थिव अब इसके बाद क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें संजय के ऐसा कहने पर राजा ने फिर कहा नई समृत्यो नृष्टो नौ निर्थिता तथा वायु अथवा विकर्षण तापसाणाम प्रशासनते गच्छय महाचिर संजय हम लोग स्वयं गृहस्थाश्रम का परित्याग करके चले आए हैं अतः हमारे लिए इस तरह की मृत्यु कारक नहीं हो सकती जल अग्नि तथा वायु के सहयोगते अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्या के लिए प्रशंसनीय माना गया है इसलिए अब तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ बिलंब न करो इत्युक्त्वा संजय राजा सामधाय मनस्तथाख स गांधार्या कुंत्या चोपा विशस्तथा संजय से ऐसा कहकर राजा धृतराक्ष ने मन को एकाग्र किया और गांधारी तथा कुंती के साथवें पूर्वाभिमुख होकर बैठ गए संजय तथा दृष्ट प्रदक्षिण अथा करो वाचनम मेधा युक्ष्वात्म प्रभु उन्हें उस अवस्था में देख में धावी संजय ने उनकी परिक्रमा की और कहा महाराज अब अपने को योग युक्त कीजिए ऋषिपुत्रो मनीषि सराजा चक्रे चनिधेन्द्रिय ग्राम आशीत काशोपम अस्त महर्षि व्यास के पुत्र राजा राजाधित्राट्ठ ने संजय की वह बात मान ली वे इंद्रिय समुदाय को रोक कर काष्ठ की भाति निचेष्ट हो गए गांधारी च महाभागा चंडी चृथा तव धावाग्निनाथ महायुक्ते था पिता तव संजयस्तो महाम तस्मा धावाद्यत इसके बाद महाभाग गांधारी तुम्हारी माता कुंती तथा तुम्हारी ताऊ राजा धित्राष्ट्र ये तीनों ही दावाग्नि में जलकर भस्म हो गए परंतु महामात्य संजय उस दावाग्नि से जीवित बज गए हैं गंगाकूले में आदृष्ट तापस ही परिवारिता सता तेजस्वी निवेद्य तथ्य सर्वश संजयो धीमान हिमवंत मही धनम संजय को गंगा तट पर तापसों से घिरा देखा है बुद्धिमान और तेजस्वी संजय तापसों को यह सब समाचार बताकर उनसे बिदाल हिमालय पर्वत पर चले गए एवं स निधनम प्राप्त कुहामना गाधारी चृथा चनन्यऊते विषा पते प्रजात इस प्रकार महामनस्वी कुधत्राष्ट्र तथा तुम्हारी दोनों माता गांधारी और कुंती मृत्यु को प्राप्त हो गई यदीक्षयानुव्रजता मयाराज कलेवरम तयच्च दब्योर्भ्योर्भयाधृष्टा भारत भरत नंदन वन में घूमते समय अकस्मात राजा धृतराष्ट्र तथा उन देवियों के मृत शरीर मेरी दृष्टि में पड़े थे ततः तपोवन एक तस्वीर तपोधना श्रुता राग्योचन गति तदनंतर राजा की मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत से तपोधन उस तपोवन में आए उन्होंने उनके लिए कोई शोक नहीं किया क्योंकि उन तीनों की सद्गति के विषय में उनके मन में संशय नहीं था त्राश्रौतम हम सर्वेतुरम यथाच अनुतिद्धौ देत पांडव पुरुष प्रवर पांडवर जिस प्रकार राजा धितराष्ट्र तथा उन दोनों देवियों का दाह हुआ है यह सारा समाचार मैंने वही सुना था ना सोचित राजेंद्र स्वतः स पृथ्वीपति प्राप्तवान अग्नि संयोगम गांधारी जननी चते राजेंद्र राजा धृतराष्ट्र गांधारी और तुम्हारी माता कुंती तिन्होंने स्वत अग्नि संयोग प्राप्त किया अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए वै सम्पाणुवाच एक चर्वेश पांडवाण महात्मना निर्याणम धृतराष्ट्र से अशोक समान वै सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय राजा धृतराष्ट्र का या परलोक गमन का समाचार सुनकर उन सभी महाम पांडवों को बड़ा शोक हुआ अंत पुराण तदा महानार्त स्वरो भवत पौराणाम च महाराज श्रुवा राज्य गति महाराज उनके अंत में उस समय महान आरतनाथ होने लगा राजा की वैसी गति सुनकर पूर्ववासियों में भी हाहाकार मच गया अहोदि गीति राजा तो विक्रुत् भृत दुखित ऊर्धबाहु स्मरण प्ररोध युधिष्ठि अहो धिक्कार है इस प्रकार अपनी निंदा करके राजा युधिष्ठिर बहुत दुखी हो गए तथा दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर अपनी माता को याद करके फूट फूट कर रोने लगे भीमसेना पुरोगा भ्रातर सर्व एवं ते अंतपुरेशुच तदा सो महान प्रादुरासीन महाराज प्रथा श्रुवा तथा गतामसेन आदि सभी भाई रोने लगे महाराज कुंते की वैसी दशा सुनकर अंतःपुर में भी रोने बिलखने का महान शब्द सुनाई देने लगा तम च वृद्धम तथा दग्धम हतपुत्रम दराधिपम अन्वशोचंत सर्वे गाधारी तपस्विनी पुत्रहीन बूढ़े राजा धित्राष्ट्र तथा तपस्विनी गांधारी देवी को इस प्रकार दग्ध हुई सुनकर सब लोग बारंबार शोक करने लगे तस्मिपरत शब्दे मुहूर्ता भारत निगृह वाष्पम धैर्य धर्मराजो ब्रवीतम भरत नंदन दो घड़ी बाद जब रोने धोने की आवाज बंद हुई तब धर्मराजिष्ठिर धैर्यपूर्वक अपने आँसू पोछ कर नारद जी से इस प्रकार कहने लगे ये महाभारत अस्त्र आश्रम वार्षिक नारदागमन परवड़ी, नारदा परवड़ी दावाग्ना धृतराष्ट्र आदि दाहे इस प्रकार श्री महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत नारदागमन पर्व में धृतराष्ट्र आदि का दावाग्न से दाह विषय सैंतीसवां अध्याय पूरा हुआ